हमारे देश में कभी एक समय ऐसा भी था जब भोजन एक साथ मिलकर के करते थे उनमें आपस में कोई जातिवाद या कोई भोजन के संबंध में कोई विशेष अलग प्रकार का मत इस तरह का नहीं था जब तक ये समय हमारे देश में रहा तब तक इस देश की उन्नति जो चक्र है वो लगातार घूमता रहा आगे बढ़ता गया महाभारत के पश्चात अनेक प्रकार के मत मतांतरों का जन्म हुआ तरह तरह के लोग अपने अपने सिद्धांत अपने अपने मत देने लगे तो स्वाभाविक है कि जब मत अलग अलग होते हैं तो उनका विचार उनके खान पान उनकी क्रियाएं सब कुछ अलग अलग हो जाता है और जब सब कुछ अलग अलग हो जाता है तो ये भी एक स्वाभाविक बात है कि जब मेरा अलग है आपका अलग है तो विरोध हो, हो ही जाता है और जब विरोध होता है तो विरोध से देश टूटता है बिखरता है कमजोर पड़ता है और फिर लोग अपने अपने हिसाब से चलते हैं और जब ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो फिर विदेशी कोई दूसरे देश का जो आदमी उसकी नजर रहती है कि ये देश वाले किस आपस में एक दूसरे से अलग हैं और वो फिर उसका लाभ उठाते तो ये स्थिति हमारे देश में बहुत बार दोहराई गई ऐसे इतिहास में आप देखेंगे कि बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि जिसके कारण से शत्रु हारते हारते जीत गया बताते हैं कि कोई अहमद शाह अब्दाली और एक कोई और थे से तो उनका मराठों के साथ युद्ध चल रहा था और शत्रुओं को जीतने का कोई अवसर नहीं दिखाई देता था वो मराठे बहुत भारी पड़ रहे थे और वो वापस जाने वाला था वो यवन सम्राट जो था वो अपना खेमा उखाड़ने वाला था कि अब इन मराठों से तो विजय संभव नहीं है अच्छा है कि अपनी सेना को मरने से अपेक्षा है कि हम हाथ स्वीकार कर लें और वापस लौट जाएं। वो सम्राट ऊपर किले की छत पे चढ़ा और थोड़ी सी रात भी हो गई थी यानी खाना बने बनाने का उस समय समय था तो देखा उसने वहां छत पे चढ़ गई की अलग अलग चूले जल रहे थे एक चूला ये एक चुगला ये एक चुगला ये एक चुगला ये सैकड़ों चूले जल रहे थे तो बादशाह ने पता करवाया फिर गुप्तचर से कि भाई पता करो कि ये लोग दिन में तो इकट्ठे लड़ते हैं इकट्ठे मुकाबला करते हैं पर इस समय इनके चुगले जो अलग अलग सैकड़ों दिखाई दे रहे हैं इसका कारण का पता लगा के आओ गया पता लगाया कि इन लोगों में ये जाति पात छूट छात कच्ची पक्की निखरी सखरी बहुत तरह के मत है इनमें इसलिए ये लोग एक दूसरे के हाथ का नहीं खाते तो बादशाह ने विचार किया कि जब ये लोग एक दूसरे के हाथ का खाने में भी इनका धर्म जा रहा है तो भी है कि जब एक दूसरे का हाथ का नहीं खाते तो विरोध तो इनमें होगा ही तो उसी अवसर का लाभ उठा करके उसने दुगने उत्साह से उस युद्ध का प्रारंभ किया और परिणाम ही हुआ कि वो जीत गया और ये हार गए तो देखिए एक छोटा सा भेद जो है वो राष्ट्रूपी सुद को कैसे कमजोर कर देता है एक छोटा सा छेद एक छोटा सा भेद तो इसी बात की चर्चा स्वामी जी यहां पर चला रहे हैं कि हमारे यहां इस देश में बाद का समय जो था वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा और जिसके कारण से हम कमजोर पड़े तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा चलते हैं आगे कहाँ तक हो गया था अपना ये खाने पीने में तो बड़ा बड़ा हो गया। अच्छा आप लोगों ने पढ़ दिया था क्या है? ये हाँ तो इसको पढ़ दीजिए थोड़ा सा इन खाने पीने की वस्तुओं ने अच्छा पढ़ा तो कहते हैं कि इन खाने पीने की वस्तुओं ने तो वीरों को कायर कर दिया खाने पीने की वस्तुओं ने वीरों को कार्य कैसे कर दिया वीर तो वीर होते हैं कार्य कैसे हो जाते हैं कि हम उसके हाथ का नहीं खाएंगे हम उसके हाथ का नहीं खाएंगे हम पक्की खाएंगे कि हम कच्ची खाएंगे आहार भेद एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से किया जा सकता है और वो जरूरी भी है क्योंकि अलग अलग प्रकृति लोगों की होती है किसी को कोई फल या कोई सब्जी या कोई अनाज अनुकूल पड़ता है दूसरे को वो अनुकूल नहीं पड़ता है अब अगर जिसको प्रतिकूल पड़ता है वो अगर उस आहार का सेवन करता है तो वो बीमार पड़ेगा उसका रोग बढ़ जाएगा तो आहार भेद ऋतु के अनुसार देश के अनुसार रोगी के अनुसार ये भेद तो जरूरी है इसको तो करना ही चाहिए क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अगर उन्नत है तो उस स्वास्थ्य के द्वारा हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए हमने यहाँ पे जन्म लिया है वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अगर स्वास्थ्य ही खो रहा है स्वास्थ्य ही नष्ट हो रहा है और दूसरों को प्रसन्न करने के लिए हम खा रहे हैं कि जी उसने कह दिया इसलिए मैंने खा लिया उन्होंने बहुत आग्रह किया इसलिए मैंने खा लिया पार्टी में गए तो मैंने तो बहुत मना किया लेकिन उन्होंने जबरदस्ती वो रख दिए तो मैंने खा लिया तो ये ये खुद की इच्छा होती है इसमें लेकिन हम अपनी इच्छा को दूसरों की मजबूरी बना देते हैं और कहते हैं जी दूसरे ने ऐसा किया इसलिए मैंने खा लिया तो ऐसा नहीं है हमें इस तरह के आहार का चुनाव तो करना ही चाहिए और इससे हमारा कोई राष्ट्र हमारा कमजोर भी नहीं पड़ता इससे तो हम सशक्त बनते हैं लेकिन यहाँ स्वामी जी जिस राष्ट्र की बात कर रहे हैं या जिस खान पान की बात कर रहे हैं वो एक अलग तरह का मुद्दा है एक अलग तरह का वो एक किस्सा है कि ये लोग वीरों को कार्य कैसे बनाते हैं अब जैसे मान लीजिए युद्ध का समय है कल्पना करते युद्ध का समय है और भोजन बन रहा है तो अब भोजन करना है चौके में बैठ के लेकिन शत्रु तो सीमा पार कर रहा है उजाड़ता हुआ चला आ रहा है रोनता हुआ मारता काटता हुआ चला आ रहा है और हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं नहीं जी हमारे साथ हम लिखा है कि हाथ पैर धोकर के मुंह धोकर के चौके में बैठ करके मंत्र पढ़ करके भोजन करना चाहिए अब इन सब नियमों की उस समय क्या आवश्यकता है कि हाथ पैर धोकर के अरे उस समय तो हाथ पर धुएं या ना धुएं चौके में बैठ के भोजन करें ना करें यह अनिवार्यता उस समय नहीं रहती नहीं तो जब तक हम चौके में बैठ के भोजन करेंगे तब तक वो शत्रु हमारे सारे चौके पे याद कर देंगे वो हमें नष्ट कर देगा क्योंकि उसको तो अवसर है तो स्वामी जी कहते हैं कि इसलिए हमारे क्षत्रिय लोग महाभारत के समय तक और हो सकता है कि आज से दो सौ साल पहले जो लड़ाइयां चलती रही तो उनमें इस तरह की परंपरा रही हो कि उस समय चौके में बैठ के भोजन नहीं करना पर एक हाथ में रोटी है या जो भी उस समय आपातकालीन के लिए अपना किसी तरह से पेट भरना शक्ति प्राप्त करना ही उनका उस समय वो आहार था तो एक हाथ से रोटी खाते जा रहे दूसरे हाथ से तलवार चलाकर के शत्रुओं को मार रहे हैं उस समय ये नहीं कि चौके में बैठ के आओ की हाथ धो के इससे जठराग्नि तेज हो जाएगी हाथ पैर धोने से भोजन के पहले हाथ पैर मुंह धोने से जठ का द्वार खुल जाता है ऐसा बताते है अब उस समय द्वार तो सारा खुलायी हुआ है वो सी, सीमा पे शत्रु आ रहा है हमारी गर्दन काटने लगा है और हमें यहाँ जठराग्नि का द्वार खोल रहे हैं वो हमारा ही द्वार सारा खोल देगा तो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो स्थिति है इन्होंने हमारे बीरों को कायर कर दिया और फिर कहेंगे साहब हम तो कच्ची खाएंगे कि हम तो पक्की खाएंगे अरे कच्ची पक्की क्या होती है कच्ची का मतलब कड़ी है भात है रोटी है ये इधर हमारे इधर कच्ची बोलते है और पक्की का मतलब पूरी कचौड़ी बड़ा और ये सब तले हुए फिर इसमें भी सखरी निखरी सखरी का मतलब जो जलादी में पकाए जाते हैं वो सखरी और जो घी दूध में पकाए जाते हैं वो निखरी तो स्वामी जी सता प्रकाश में वहां अपना संदेश देते हुए थोड़ी सी डांट मारते हैं लताड़ते हैं कि ये पाखंड भी जो है उन धूर्तों ने बनाया हुआ है कि हम तो निखरी खाएंगे सकरी नहीं खाएंगे क्योंकि निखरी खाएंगे तो दूध घी के पदार्थ पेट में अधिक जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा खाने में तो ये भी उन्होंने अपना एक पाखंड बना दिया तो इस तरह से भोजन में बखेड़ा डाल करके कि आप विदेश नहीं जा सकते क्यों नहीं जा सकते क्योंकि वहां जाएंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट होने का भय है आप हाँ, हो सकता है लेकिन अगर हम सावधानी रखें वहां जाकर के ठीक है निन्यानवे मांसाहारी होंगे आप किसी भी देश में चले जाइए चाहे जापान में चले जाइए चाहे यूरोप में चाहे अमेरिका में निन्याम भी प्रसिद्ध रही है और ये बौद्ध तो ऐसे मानसा आ रही है कि इनकी कहानी बड़ी विचित्र है बुद्ध जब जीवित थे तो उनके बहुत सारे भिक्षु भी उन, उनके अमुयायी बनकर के रहते थे तो एक बार ऐसा हुआ कि भिक्षु लोग जा रहे थे और बुद्ध का एक आदेश था कि आपको आहार में जो भी मिले आपको खाना है और नियम तो इसलिए बनाया था कि कुछ लोग कहेंगे साहब हमारे ये नहीं पड़ती वो अनुकूल नहीं पड़ती तो तरह तरह की फिर वो घर गर गृहस्थी -गर कहाँ से इस तरह की झंझट खड़ी करेंगे वो तो कहेंगे महाराज जा, हमारे हाथ यही है आपको लेना है तो ले लो नहीं तो आगे बढ़ो तो इस दृष्टि से बुद्ध ने एक नियम बना दिया कि आपके कटोरे में जो भी हार पड़ जाए आप उसको बिना न सेवन कर लेना है सौभाग्यों एक ऐसा कुछ संयोग हुआ कि आकाश में उड़ती हुई चील की चोट से एक मांस का टुकड़ा एक भिक्षु के कटोरे में जाके गिर गया गिर गया तो भिक्षु बड़ा परेशान और बुद्ध तो एक अहिंसावादी थे और काफी प्रयत्न करते थे कि वही पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए पशु को बलि चढ़ानी चाहिए किसी को कष नहीं देना चाहिए पर आज ये मांस का टुकड़ा गिर गया है तो अब तो बुद्ध से ही पूछना पड़ेगा हम खाएंगे तो फिर मुश्क, मुश्किल खड़ी हो जाएगी अब बुद्ध के पास जाके दौड़ा दौड़ा गया और पूछा कि महाराज का टुकड़ा गिर गया है अब क्या करें आपने तो ये नियम दे रखा है कि आहार में आपको जो भी मिले सो खाओ तो अभी आपके नियम से तो फिर हमें इसको खा लेना चाहिए बुद्ध ने थोड़ी देर तो विचार किया फिर सोचा कि अब कौन सा चील रोज रोज मांस के टुकड़े को गिराई ये तो संयोग की बात है ठीक है कोई बात नहीं खा लीजिये अब आज जितने ये बौद्ध देश है अब तो उनके भिक्षुओं के कटोरे में रोज मांस गिरता है और रोज चाव से खाते हैं आप देखो मतलब कैसे परंपरा ये विकृत होकर के चल पड़ी आज उन बौद्ध भिक्षुओं के कटोरे में रोज मांस गिरता है वो घर गृहस्थी या निन्यानवे प्रतिशत तो मांसाह है तो वो मांस परोसते और ये खा लेते क्योंकि बुद्ध ने हमें छूट दे दी कि जो भी कटोरे में आपके पड़े वो खा लो अब वो तो एक आपद धर्म था और उन्होंने भी सोचा कि चील थोड़ी रोज मांस का टुकड़ा कटोरे में गिरा देगी तो कभी कभी की बात आई उन्होंने रोज का नियम बना लिया तो कई बार ऐसा होता है कि कोई महापुरुष आता है जो सिद्धांत देता है हम उसमें अपनी तरह से व्याख्या कर करके कर हम उसको अपने अनुकूल बना लेते तो इस तरह से भोजन का बखेड़ा जो है ये कहते हैं कि वीरों को ऐसा कार्य कर दिया और चौका लगाकर बैठे बैठे सारी बड़ाई पर चौका लग गया यानी सारी बड़ाई इनकी समाप्त हो गई प्राचीन समय में सब क्षत्रिय राजा और ब्राह्मण ऋषि आदि एक ही सभा में भोजन किया करते थे इस समय इस प्रकार की रीति सिक्खों में रणजीत सिंह के समय तक थी स्वामी जी कहते हैं कि ये जो परंपरा का जो वर्णन मैं कर रहा हूँ ये रणजीत सिंह जी के समय में थी ये अगर रणजीत ये भी बैठे हैं, पर ये सिंह नहीं है रणजीत है सिंह भी नहीं और सिंह भी नहीं है ऐसा तो ये कुछ लोग ये आ, सोचते हैं कि सिंह लगाने की परंपरा केवल सिखों में है ऐसा नहीं है हमारे दे, देश में जब सिख का वो नहीं हुआ था तब भी सिंह की परंपरा हमारे देश में चल रही थी महाराणा उदय सिंह और बहुत सारे सिंह लगाते थे जसवंत सिंह यशवंत सिंह ये सब कोई सिख नहीं थे तो कहते हैं कि रणजीत सिंह के समय तक ये परंपरा चलती रही उस समय इतना भोजन का बखेड़ा नहीं था और जब ये परंपरा चलती रही तो उसके बाद फिर आगे गड़बड़ हुई और क्या गड़बड़ हुई कहतेम जी कहते हैं कुरितियों से कभी भी जन्म का फल पूरा नहीं होता है ब्राह्मण लोग छूत छात का ढोंग मचाते हैं परंतु वो ढोंग हींग शकर आदि पदार्थ सेवन करते कहा करते समय कहा जाता है अब ये कुरितियां क्या है कि अब जैसे कोई ब्राह्मण है ठीक है और आप उसके घर का पका हुआ तो खाएंगे नहीं ठीक है एक ही सिटी में नहीं खाना चाहिए जैसे मान लीजिए कोई मांसाहारी है और आपको भोजन पर निमंत्रित किया कि महाराज आज हम पर कृपा हो जाए तो महाराज तो पहले ही कृपा करने के लिए तैयार ही बैठे उनको तो अवसर चाहिए बस तो अब वहां आपको क्या विचार करना है कि ठीक है कृपा तो हम करेंगे लेकिन हम अपने ढंग से कृपा करेंगे जो वो चाहेगा वैसे हम कृपा नहीं करेंगे अब उसके यहाँ मांस भी पक रहा है अंडा भी खा रहा है ये और भी कुछ कर रहा है तो हम कुछ शर्त लगाएंगे कि देखो अगर एक तो यह है कि आप अगर मांसाहार छोड़ देते हैं तो हम आपके यहां आप भोजन करेंगे ये जो अभक्ष पदार्थ आप खाते हैं अगर इसको आप छोड़ने का संकल्प मन से आप पक्के होके ले रहे हैं लेते हैं तो ठीक है हम आपके भोजन करेंगे वो कहेंगे साहब हम तो ये नहीं छोड़ सकते फिर दूसरा उपाय है ठीक है तो फिर हम एक तो है कि आपके यहां से हम कच्चा ले लेंगे कच्चा ले लेंगे जैसे अब अब तो गैस सिलेंडर आ गए पहले तो लकड़ियां चलती थी तो लकड़ी ले लेंगे तो लकड़ी को भी धो लेंगे लकड़ी को धोके धूप में सुखाएंगे और फिर हम भोजन बनाएंगे बताओ ये ये कहा की तुक है लकड़ी को धोया जाता है क्या आप अच्छा अच्छा लकड़ी धो दो दोगे अच्छा आटा अगर उसने पिसाव दे दी तो आटे को कैसे धोगे आटा तो धोोगे तो आटा ही साफ हो जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि धोने के बाद आटा तो आटा रहता ही नहीं तो इसी तरह से ब्राह्मणों ने भोजन के संबंध में इतनी अति कहते कर दी परिणाम ये होता था कि उन ब्राह्मणों को बहुत समस्या होती थी तो उसका ये इलाज है जैसे कि महर्षि जी के जीवन में इस तरह घटना आती है कि, कि किसी मांसाहारी पंडित ने उनको भोजन पर निमंत्रित किया स्वामी जी को पता नहीं था कि मांसाहारी है। वो तो अपने जैसा ही सोचते थे सोचते थे अच्छा शुद्ध आचरण वाला है तो और श्रद्धा से कह रहा है जाने में कोई दोष भी नहीं है चलते हैं, तो अपने एक ब्रह्मचारी को लेकर के और वो द्वार पे पहुंचे तो द्वार थोड़ा सा खुला हुआ था और भीतर उसमें बाहर से भीतर का थोड़ा थोड़ा दिख रहा था कि भीतर क्या चल रहा है तो जब स्वामी जी ने द्वार से देखा कि एक बकरे का सिर कोई साफ कर रहा है एक बकरे का कोई पता नहीं क्या वो अतणिया या कुछ वो ही ऐसे करके साफ कर कर कोई काट रहा है पी उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा है कुछ और कुछ धो रहे हैं उसको तो स्वामी जी ने कहा कि कि भाई ये ये क्या है बोले ओहो स्वामी जी महाराज आइये आइये हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे आप उसके उसके विचार में ये था कि स्वामी जी भी हमारी तरी मांसाहारी होंगे तो ये तो खुश हो जायेंगे तो मांसाहारी मांसा तो तो जैसे हम लोग भोजन की सूचना सुनते हैं तो हमारे मन में भी थोड़ी सी आनंद की लहरियां उठने लग जाती है आनंद फूटने लग जाता है कि हाँ कल तो विशेष भोजन है तो स्वामी जी को उसने सोचा नहीं था कि स्वामी जी भी इसी तरह के तो स्वामी जी ने कहा कि महाराज आप ऐसे करना की आ, आप अगर बहुत ज्यादा आग्रह करते हैं तो आप हमारे स्थान पर फलादी भिजवा देना और हम ये सब पसंद नहीं करते बल्कि हमें तो मांस के देखने से ही उल्टी आने लग जाती है तो आप ये देखिए कि इस उदाहरण से एक बात ये निकलती है कि स्वामी जी भी अगर कोई विशेष आग्रह करता है कोई विशेष श्रद्धा रखता है तो मांसाहारी के यहाँ से भी फल स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अब स्वामी जी ने स्वीकार कर भी लिया लेकिन बाद में उसको उपदेश भी दिया होगा हालांकि उपदेश देने की घटना वहां पे कोई अंकित नहीं है कि स्वामी जी ने उसको क्या उपदेश दिया लेकिन समझदार आदमी तो जो स्वामी जी दरवाजे से अंदर देखा और जो बोले उस बोलने से ये पता लगता है कि उस गृह स्वामी को उपदेश मिल गया कि तुम ऐसा अभक् करते हो तो मुझे तो इसके देखने से ही उल्टी आ रही अगर वो समझदार ब्राह्मण रहा होगा तो उसने छोड़ दिया होगा उस दिन से तो कहते हैं कि ये जो भोजन का जो बखेड़ा है जो ब्राह्मण लोग करते हैं छूट छात कर ढोंग मचाते हैं जैसे किसी के यहां से आटा लाया जिसको जिसको पहले बोलते थे सीधा सीधा बोलते थे ना सीधा उसमें आटा भी रहता था दाल भी रहती थी चावल भी लकड़ियां तक ले लेते थे लकड़ियां भी और फिर हालांकि मैंने देखा तो लेकिन सुनते हैं उस समय लकड़ियों को धोया करते थे लकड़ी को थोड़ा धूप में सुखाया और फिर उस... बरसात में मान लो किसी ने लकड़ियां दे दी वो कब तक सुखेंगी और मान लो सूखी हुई लकड़ियां आप दे दी तो ये ये इतनी जो पूर्ण जो बातें करते हैं ये केवल इतने लकड़ी धोने से ही अगर हमारा धर्म स्थिर है तो ऐसा धर्म तो दो कौड़ी का जैसे रेत की नींब बना रही एक लात मारी और अब ढह गई रेत की नींब कितनी देर की हवा ही तो हवा उड़ा लगी नींब को लात मारने की जरूरत नहीं है तो ऐसी कच्ची रेत की नींव पर हमने हमारे ब्राह्मणों ने जो अपना भवन बनाया था वो वो रेत का ही महल थे रेत के घर बच्चे बनाते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो रेत के घर बना लेते हैं और फिर खेलते रहते हैं और शाम को फिर क्या करते हैं जब माँ पुकारती है कि आ जाओ आप घर आ जाओ तो एक दूसरे के घर फोड़ फोड़ करके वापिस आ जाते एक दूसरे के घर पर लात मार मार के वापिस आ जाते हैं आपने भी बनाए होंगे सभी बनाते हैं, हमने भी बनाए थे तो ये तो तो ऐसे ये रेत के घर जो है ये हमारे धर्म कैसे हो सकते हैं धर्म का मतलब सीधा ये है कि जो जो हमारा आचरण है और जिस आचरण पर हमारा धर्म हमें महक देता है हमें सुगंधि देता है और जिस आचरण से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है यम नियम है और योग है ध्यान है आचरण है बाणी में मिठास है बाणी छल से अलग छनी हुई हो उस तरह के वाणी का व्यवहार जब व्यक्ति के साथ किया जाता है तो व्यक्ति खुश होता है व्यक्ति प्रसन्न होता है तो इसी का नाम तो धर्म है ईश्वर की उपासना करना लेकिन ब्राह्मणों ने इस खाने पीने में ही अपना धर्म स्थिर कर दिया फिर कहते हैं वो हींग शकर अफशक्कर और चीनी चीनी कैसे बनती अब तो मशीने आ गई लेकिन स्वामी जी के समय में इस तरह की फैक्ट्रिया नहीं रही होंगी जैसी आज है चीनी मिले हैं चीनी बनती है हड्डियों से साफ की जाती ऐसा बताते हैं रसायन भी कई डालते हैं लेकिन पहले पहले चीनी बनने का या शक्कर बनने का कुछ अलग ही ढंग था मुसलमान ईसाई भंगी चमार ये सब गन्ना उन्ना छीलते थे और मान लो रस पकड़ा है तो गन्ना का रस पिया या गन्ने की वो जो क्या बोलते हैं पोरी कुछ आधी उसी रस में डाल दी आदि बाहर फेंक दी झूठे बर्तनों से मान लो उसमें पानी कम पड़ गया कुछ डालना है तो किसी बच्चे ने उसमें पानी पिया और वो जूठा है वो उसी ने जूठे बर्तन से ही वो पानी उसमें फिर रस में डाल दिया और इस तरह से कई प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ वो शक्कर और खांड जब हमारे तक पहुंचती है तो हम तो उसको बड़े चाव खा लेते हैं हमें वो चीज पता नहीं है कैसी कैसी प्रक्रिया से गुजर के बनी है किस किस प्रक्रिया से आई है उसमें मुसलमान भी गड़बड़ सड़बड़ करते रहते हैं इस तरह के लोग तो कहते हैं कि जब हम चीनी खा लेते हैं जब हम हींग खा लेते हैं जब हम सक्कर का सेवन कर लेते हैं तो इसमें तो हमारा धर्म नहीं जाता है पर केवल भोजन के बनाने मात्र से या भोजन में कच्ची पक्की सक्री निखरी इसमें अगर हमारा धर्म जा रहा है तो ये हमारा धर्म बहुत कमजोर है और इस धर्म पर सीमेंट की नींब बनानी चाहिए रेत की नींव नहीं चलेगी तो कहते हैं कि यदि ये कहो कि केवल दृष्टि का ही दोष होता है तो जो वस्तु दिखलाए ना दे उसका क्या उसका दोष नहीं है क्या भूल से यदि भांग खाली जावे तो नशा ना करेगी स्वामी जी कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि देखने का दोष है देखने का दोष क्या दृष्ट है तो दृष्ट का मतलब होता है देखा हुआ तो देखने की दृष्टि में दोष है जो जैसी दृष्टि से जिसको देखता है उसको वही वस्तु दिखाई देने लग जाती है तो कहते हैं कि अगर दृष्टि में दोष है तो उसको फिर अच्छी तरह से देख लीजिए तो स्वामी जी कहते हैं कि दृष्टि में अगर आप दोष मानते हैं तो जो वस्तु दिखलाई नहीं देती है उसमें दोष नहीं होगा ठीक है हम इसमत मान लेते हैं कि भाई ये आ, ये जो है जैसे खाना है अमुख के घर से आया है तो वो मांसाहारी है या उसका धंधा गलत है या वो ठीक ढंग से आ, वो धंधे को सही नहीं कर पा रहा है तो इसलिए वहां तो हम अपने धर्म की विवेचना कर लेते हैं वहां तो हम समझदारी रखते हैं उसका खाना उसका नहीं खाना और कुछ ऐसी चीजें भी होती जिनको हम धो भी लेते हैं जैसे आजकल फल आते हैं सब्जियां आती हैं और आजकल तो इसलिए हम धोते हैं क्योंकि फलों के ऊपर और फलों के अंदर और जिस भूमि पर फल और वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं उन उस मिट्टी में उस मिट्टी में बहुत सारे रसायनों का वहां पर मिश्रण रहता है और फिर मिट्टी में नहीं रहता ऊपर से भी फिर उसको रसायन को डालते हैं फलों को ऊपर सब्जी के ऊपर वनस्पति के ऊपर ताकि कीड़े नहीं लगे और इन जहरीली रसायनों से भरी हुई जब सब्जी हम खाते हैं या फल खाते हैं तो अगर हम सीधा ही उसका प्रयोग करेंगे तो स्वाभाविक करें है कि हमारे शरीर में उसका असर जल्दी होगा और अगर हम उसको उसके छिलके को हटा दें या उसको अच्छी तरह साफ कर लें तो जो हम सब्जी खाएंगे उसमें असर तो होगा प्रभाव तो होगा लेकिन प्रभाव काफी कम हो जाएगा क्योंकि अब हमारी ये मजबूरी हो गई कि हमें फल भी खाना है हमें सब्जी भी खाना है दूध भी पीना है इसके बिना हम जी नहीं सकते तो फिर मजबूरी में जहां तक हो सके वहां तक हमें साफ सुथरा करके खाना चाहिए लेकिन आज से सौ डेढ़ सौ साल पहले इतनी अधिक कंपनियां और फैक्ट्रियां और इतना अधिक प्रदूषण नहीं था तो आदमी कहीं का भी पानी पी सकता था किसी नदी का कुएं का नलके का आज नहीं ऐसा आज ऐसा नहीं कर सकता आज उसको सोचना पड़ता है सौ बार कि पता नहीं पियूं कि नहीं पियूं पियूं कि नहीं पियूं तो फिर भी पहाड़ी स्थानों में अभी भी ऐसे झरने हैं कि उनको हम सीधा ही पी सकते हैं उस पानी को हम सीधा पी सकते जैसे मैंने एक बार बताया था कि पुष्कर में एक दो जगह ऐसी जगह मैं गया था कि वहां पहाड़ पहाड़ी से ही स्रोत है और वो झरना बह रहा था और बिल्कुल साफ पानी भरा हुआ था कि आप अगर कंकड़ भी गिर जाए तो उसको अच्छी तरह से हम उसको देख लेते हैं लेकिन उसको हम पी सकते हैं उसमें हमें कोई रोग नहीं होगा बल्कि स्वास्थ्य और अच्छा बनेगा लेकिन अब हम आना सागर का पानी अगर पी लेते हैं तो मुश्किल हो जाएगी अब जितना आना सागर में नहाने का आनंद लेंगे उससे दुगना चौगुना दुख हमें फिर डॉक्टर से मिलेगा वो डॉक्टर भी फिर अच्छी तरह से फीस लेकर के अपनी पूर्ति करेगा सो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो दिखलाई ना दे दोष तो उसमें भी होगा आज जैसे हैं कि मुझे पता नहीं मैं किसी के घर गया मान लीजिए और सोचा कि आज तो कोई पर्व है आज ब्रह्मचार्य जी को विशेष वस्तु खिला दें अब मुझे पता नहीं विशेष वस्तु क्या है झूठ बोल करके मुझे भांग खिला दी अब भांग खिला दी तो उसमें क्या होता है सुनाने वाले सुनाते मैंने खाई हुई नहीं कभी लेकिन सुनाने वाले सुनाते हैं कि भांग खाने से पहले वो जिस स्थिति में होता है वही स्थिति उसकी लंबे समय तक बनी रहती है जैसे मान लो हंस रहा है तो वह हंसता ही रहेगा जब तक उसका भांग का नशा नहीं उतरेगा उसका हंसना भी नहीं खत्म होगा वो हंसता रहेगा अगर भांग खाने से पहले वो रो रहा है तो रोता ही रहेगा इस तरह की अनेक तरह ही वो भांग का जो भंगड़ी होता है वो इस तरह से क्रिया करता रहता जब तक उसका भांग का नशा नहीं उतरता स्वामी जी ने भी एक बार भांग पी ली थी आपको पता हो स्वामी दयानंद जी ने लेकिन फिर दही हुई खाया था, था, था, था। उसके बाद से उनका फिर भांग का नशा उतरा फिर जीवन भर शायद उन्होंने फिर उसका सेवन नहीं किया तो कहते हैं कि भूल से अगर हम कोई चीज प्रयोग कर भी लेते हैं और हमें पता लग जाए तो ये तो ठीक है कि भूल से जिस चीज का हमने प्रयोग कर लिया है वो तो अपना असर दिखाएगी लेकिन भविष्य में ऐसी चीजों से हम सावधानी रखने से अपने आहार को अच्छा बना सकते हैं बाकी चर्चा कर शांति दौशा तेर